जो व्यक्ति ये मानता है कि ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा है तो वो ब्रह्मचारी बना रहेगा उसकी बुद्धि ऐसी है उसका विचार है कि ब्रह्मचारी जीवन ज्यादा अच्छा है अगर ये सिद्धांत है तब तो आप ब्रह्मचारी बने रहेंगे गृहस्थी नहीं भटकते हैं दुर्घटना है? कौन सी गाड़ी की नहीं होती है बोलो साइकिल की नहीं होती है? स्कूटर की दुर्घटना नहीं होती नहीं होती रेल के नहीं होती हवाई जहाज की नहीं होती, होती दुर्घटना किसकी नहीं होती वो तो सबकी होती है दुर्घटना होती है वो एक व्यक्तिगत समस्या है पहले तो सिद्धांत की बात कर लें, दो में से अच्छा ज्यादा अच्छा कौन सा है जी, बोलो कब तो छोड़ना कब वन प्रस्थी बनकर ऐसे करेंगे जब इच्छा होगी तब भाग लेंगे उठ के घर छोड़ के भाग जाएंगे ऐसे थोड़ी दुनिया चलेगी ऐसे नहीं चलती है दुनिया दुनिया चलती है नियम चलता है परिवार चलता है उसमें नियम होते हैं जहां नियमों से चलती है संस्था या घर या देश वो देश अच्छा चलता है जहां नियम होते हैं जहां नियम नहीं होते वहाँ तो सब अव्यवस्था होती है, तो कोई नियम होता है ने? नहीं रेलगाड़ी चलती है उसका कोई नियम है या नहीं नियम होते हुए भी दुर्घटना होती है इस अर्थ यह थोड़ी है कि नियम गलत है या नियम बनाना नहीं चाहिए नियम तो बनाना ही चाहिए नियम रखने में दुर्घटना कम होती है और बिना नियम के ज्यादा होती है इसलिए नियम तो बनाना ही पड़ेगा उसे बनाया जाए फिर भी उसके बाद भी दुर्घटना हो जाती है आदमी भूल चूक कर जाता है वो तो अलग बात है होने का नहीं है कि आगे वो काम बंद ही कर देंगे गृहस्थी भी भटक जाता है ब्रह्मचारी भी भटक सकता है दोनों भटक सकते हैं तो फिर क्या करें ना ब्रह्मचारी बनो ना गृहस्थी फिर क्या करेंगे गड़बड़ तो दोनों ही जगह है कुछ तो बनना ही पड़ेगा तो हमें यह तुलना करनी पड़ेगी दो में से ज्यादा अच्छा कौन सा पहले सिद्धांत पकड़ लो कि दो में से ज्यादा अच्छा कौन सा अगर आपकी दृष्टि में गृहस्थी ज्यादा अच्छा है तो आप गृहस्थी बनेंगे फिर आप ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे अगर आप ये मानते हैं ब्रह्मचारी जो है गृहस्थी से ज्यादा अच्छा है तो आप ब्रह्मचारी बनेंगे फिर गृहस्थी नहीं बनेंगे अगर आप ये मानते हैं दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं तो आप लोटे की तरह लुटकते रहेंगे कभी इधर कभी उधर फिर कोई भरोसा नहीं कब कब घुस जाएंगे गृहस्थी में फिर क्योंकि नजर में दोनों बराबर है कुछ भी बनो तो आपको खोएगा कि हमको कैसे जीना है क्या करना है हमारा लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या इसलिए पहले सिद्धांत साफ होना चाहिए कि दो में से ज्यादा अच्छा कौन सा फिर अपनी ताकत देख लेंगे अगर ज्यादा अच्छा वाला करने की है तो वो कर लेंगे नहीं है तो फिर वो दूसरा करेंगे फिर तो और कोई चारा नहीं है ये जो ये निजी। लागू होता है जो चीज ज्यादा अच्छी हो वो पकड़नी चाहिए हाँ लागू होता है लोग उसका पालन नहीं कर पाते ये लोगों की कमजोरी सिद्धांत तो अपने स्थान पर सिद्धांत ही है सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए सिर्फ मुझ पर लागू होता है यह सब पर लागू होता है तो फिर एक सत्य बोलना ठीक है झूठ बोलना गलत है वो सबके लिए बराबर है अब फिर भी कोई झूठ बोले तो वो उसका व्यक्तिगत दोष है इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य बोलना सिर्फ मुझ पर लागू होता है वो सब पर लागू होता है कोई पालन कर पाता है कोई नहीं कर पाता है यह उसका व्यक्तिगत समस्या है पर नियम सब पर लागू होता है तो पहले हमको यह समझना है कि सही बात क्या फिर बाद में देख लेंगे हमारी योग्यता कितनी है हम उसका पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे है कितना कर पा रहे हैं 20 परसेंट तीस परसेंट दस परसेंट अस्सी परसेंट वो बात की बात है पहले सिद्धांत तो स्पष्ट होना चाहिए कि दो में से ठीक क्या है ठीक समझने के लिए पहले हमको जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए कि क्या है एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है उससे पूछा भाई आप कहा जा रहे हैं उसने कहा मुझे पता नहीं है मैं कहा जा रहा हूं इसका नाम यात्रा है क्या <laughs> इसका नात्रा है क्या <laughs> मुझे पता ही नहीं मैं कहा जा रहा हूँ ये कोई यात्रा थोड़ी है तो भटक रहा है वो इसका नाम है भटकना इसका नाम यात्रा नहीं है यात्रा होती है पहले व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है मुझे कहाँ जाना है फिर उसी हिसाब से वो टिकट खरीदता है उसी हिसाब से वो अपने सामान की पैकिंग करता है कितनी दूर जाना है उस हिसाब से सामान लो छोटी सी यात्रा है बीस किलोमीटर की तो इतना बोरिया बिस्तर क्या करेंगे दो चार घंटे में तो वापस ही आ जाना है और बीस दिन की यात्रा हो तो फिर साथ में कपड़े भी चाहिए बर्तन भी चाहिए किराया भाड़ा भी चाहिए कुछ खाना पीना भी चाहिए तो जितनी लंबी यात्रा होगी उस हिसाब से सामान की तैयारी की जाएगी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है फिर उसके हिसाब से योजना बनाई जाती है कि अब किस साधन से जाएंगे वहाँ तक पहुँचना है छोटा साधन पहुंचाएगा या बड़ा साधन पहुंचाएगा या दो चार साधन पकड़ने पड़ेंगे एक से बात बनेगी नहीं बनेगी वो फिर बाद में उसका निर्णय होता है पर पहले सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है हमको अहमदाबाद तक जाना है या बम्बई तक जाना है या कलकत्ता तक जाना है आगे कहीं बर्मा चाइना में जाना है या जापान तक जाना है कहाँ तक जाना है पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है फिर उसके बाद सोचेंगे कैसे जाएंगे ट्रेन से जाएंगे बस से जाएंगे या पानी के जहाज से जाएंगे या कैसे जाएंगे वो बाद की बात है जो है इसका भी पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है हम्म क्या समझ में आया जीवन का उद्देश्य क्या है क्यों जी रहे हैं मनुष्य बनकर करना चाहते हैं बोलो तुम्हें जान लिया हम कौन है कहां से आए कहां जाएंगे ये सब पता चल गया अब क्यों है उससे क्या फायदा है? लक्ष्य है जीवन का जो आपकी समझ में आता है थोड़ा आता है ना समझ में या और भी कोई लक्ष्य हो सकता है इसके अलावा कि इसको छोड़ के कुछ और भी काम कर सकते हैं उसमें भी इतना ही फायदा हो जितना इसमें है इसके बराबर इसके समान कोई और लक्ष्य है नहीं है ना क्यों आदित्य जी आपको क्या ठीक लगता है कौन सा लक्ष्य ठीक लगता है कुछ लोग खाते पीते हैं मजा करते हैं पैसे कमाते हैं डांस करते हैं वो अच्छा है या ईश्वर प्राप्ति अच्छी क्या अच्छा है, तो है? ऐसा हमने तो पढ़ा है कि भौतिक भोगों में पूर्ण शांति नहीं है ठीक बात और ईश्वर प्राप्ति में क्या पढ़ा है उसमें पूर्ण सुख है आपको क्षणिक सुख चाहिए या पूर्ण वाला चाहिए पूर्ण वाला चाहिए ठीक है या मोक्ष होने पर मिलेगा क्योंकि तो हमें पूर्ण आनंद चाहिए जाना ही पड़ेगा आपको कपड़ा चाहिए तो कौन सी दुकान पर जाएंगे तो कपड़े की दुकान पर उन पर जाएंगे जहां वो मिलती है आपको पूर्ण सुख चाहिए हमें तो मिलता है फिर अब आएंगे तो वहां तो मिलेगा नहीं को पूर्ण सुख चाहिए पैसे कमाने पे डांस करने पे पार्टियों में जाने से वो तो मिलता नहीं बड़ा सुख मिलता है उससे बढ़िया सुख मिलता है लोग समझते हैं भोगों को भोगने से तो बड़ा सुख मिलता है और ये नहीं जानते कि इंद्रियों पर संयम करने से उससे भी बढ़िया सुख मिलता है ये नहीं जानते भोगों के पीछे भागते कभी ये भी तो करके देखो साल दो साल पांच साल ब्रह्मचारी रहकर भी तो देखो कैसा सुख मिलता है यहां एक पक्ष जिसने देखा हो दूसरा पक्ष देखा ही नहीं तो उसका निर्णय ठीक नहीं होता देश न्यायालय में यदि एक ही ही वादी पक्ष की ही बात सुने और प्रतिवादी की बात ही नहीं सुने तो क्या वो ठीक न्याय कर पाएगा दोनों की बात सुननी चाहिए वादी प्रतिवादी दोनों की बात सुनो फिर बैठ के निर्णय करो किसकी बात ठीक है तो कोई देखता है ब्रह्मचर्य का संयम निर्णय कर पाएगा दो में से कौन सा अच्छा है वो नहीं कर तो देखने से पता चलता है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है ने दोनों मार्गों को देखा दोनों पक्षों को देखा पुराने समय में कि ब्रह्मचर्य वाला मार्ग अच्छा है तो और सुख अधिक कुछ ना कुछ तो दुख है तो दुख तो आएगा ही वो न्याय दर्शन में बताई रखा है कि अगर आपने जन्म लिया तो दुख से बच नहीं सकते आ, तो फिर दुख से तो बच नहीं सकते कभी हाथ टूटेगा कभी हुँ? भी आएगा। सर्दी है जुकाम बुखार खांसी टीबी कैंसर आंधी तूफान बाढ़ कुछ ना कुछ तो आएगा ही हाँ भूख प्यास ये गर्मी ठंड जीवन है तब तक ये तो समस्याएं आती ही रहेंगी फिर भी हम ऐसी शैली से अगर अपना जीवन जिये कि इन दुखों के आने पर भी कम से कम दुखियों सुखी रहें ऐसा तो कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि दुखी कम से कम हो और सुखी ज़्यादा से ज़्यादा रहें इतनी बुद्धि दी है भगवान ने बुद्धि भी दी और चार वेदों का ज्ञान भी दिया है अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें और चार वेदों से लाभ उठाएं ऋषियों के ग्रंथों से लाभ उठाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दुख कम वेदों को दर्शनों को उपनिषदों को शास्त्रों को नहीं पढ़ते ये विद्या समझ में नहीं आएगी और कुछ पढ़ पढ़ा करके भी उसका आचरण नहीं करते वो भी दुखी रहेंगे रहेंगे और दूसरों को दुखी करेंगे इसलिए व्यवहार भानु आपको पढ़ा रहे हैं स्वामी ध्रुवदेव जी आपको व्यवहार भानु इसलिए ज्यादा पढ़ने का कोई महत्व नहीं है व्यवहार का महत्व अधिक है एक व्यक्ति बहुत पुस्तक पढ़ता है और आचरण ठीक नहीं है व्यक्ति पुस्तक तो कम पढ़ता है लेकिन आचरण उसका अच्छा है बताओ दो मुख्य हुआ ना व्यवहार मुख्य है उसकी किताब पढ़ने से देश दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता तो पड़ता है अगर उसका व्यवहार अच्छा है दूसरों को सुख देता है उसको पसंद करेंगे चाहे किताब वो दो पढ़े चार पढ़े जितनी भी पढ़े इससे को लोगों को कोई लेना देना नहीं है चार किताब पढ़ो या चौबीस पढ़ो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे को तो आपके व्यवहार से फर्क पड़ता है यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपको अच्छा मानेंगे अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है और लोगों को आप दुख देते हैं तो लोग आपको बेकार आदमी मानेंगे खराब मानेंगे मूर्ख मानेंगे दुष्ट मानेंगे फिर क्या बोला आखिरी वाक्य आखिरी आखिरी वाक्य बोलो अभी लास्ट में क्या बोला आपने बाकी तो सुन लिया मैंने दिन का प्रतिष्ठित है थोड़े दिनों में उसका व्यवहार सामने आ जाएगा और सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी दोनों में नहीं क्या कहा मैंने दोहराओं तो में प्रतिष्ठित हैं वो लोग जिनके व्यवहार बिगड़े हुए हैं बुद्धिमानों में प्रतिष्ठित नहीं है अस इसको बुद्धिमान लोग स्वीकार करते हैं वो असली विद्वान होता है मूर्ख मुर, में तो ढेर के ढेर दो लाख पांच लाख भीड़ इकठी होती है और उसको बड़ा विद्वान मानते हैं जबकि वो महाभ्रष्ट होता है